पुराण लाइव संहिता अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है शिवाग्नि का भस्म संग्रहणी है अग्निहोत्र कर्म का भस्म ही संग्रह करने के योग्य है वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा न हो दुर्गंधयुक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीज का भाग ले लें उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दें जब वह पक जाए तब उसे निकाल ले उसमें जितना अध पका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले, ले और उसे घोट कर चूर्ण बना ले इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे भस्म पात्र धातु का लकड़ी का मिट्टी का पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले वह देखने में सुंदर होना चाहिए उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म न दे नीचे अपवित्र स्थान में भी न डाले नीचे के अंगों से उसका स्पर्श न करे भस्म की न तो उपेक्षा करे और न उसे लांघे ही शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए दूसरे समय में उसका उपयोग न करे और न अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे भगवान शिव का विसर्जन न हुआ हो सभी भस्म संग्रह कर ले क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है जब अग्नि कार्य सम्पन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करे तदनंतर अच्छी तरह लिपे मंडप में विद्यासन को बिछा कर विद्या कोष की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा भजन करें विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रखे और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें तदनंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन कराए इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो उसे आत्मशुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक भोजन करे जो अन्न चंद्र को समर्पित हो उसे लोभव ग्रहण न करे गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान है अर्थात चंद्र का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए वहां विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूं ऐसी बुद्धि ना करें। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर सैया प्रस्तुत करें उसके साथ ही भक्ष भोज्य वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दें मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करें यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे जो गृहस्थ न हो वे अकेले ही सोए उषाहल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा तो पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा तो शौच आदि पूर्ण करें फिर जैसा यथाशक्ति संख आदिवाद्यों के दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए उसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें